देवी भागवत नवम स्कंध छियासी प्रकार के नरकुंडों का विषद परिचय कुंभी का पाक के अंतर्गत जो नरकुंड है वे उससे कहीं चौगुने कष्टप्रद है सुदीर्घ काल तक मार पड़ने पर भी यातना भोगने वाले उन शरीरों का अंत नहीं होता कुंभी पाक को संपूर्ण नरकुंडों में प्रधान बताया गया है काल निर्मित सुदृढ़ सुद्र से बंधे हुए पापी जीव जहाँ निवास करते हैं उसे कालसूत्र नामक नरक कुंड कहा गया है मेरे दूतों के प्रयास से प्राणी कभी ऊपर उठते हैं और कभी डूब जाते हैं बहुत देर तक उस उनकी सांस बंद हो जाती है वे अचेत से हो जाते हैं साथ ही उसका जल सदा खोलता रहता है नरक भोगी प्राणियों के लिए वह बड़ा ही कष्टप्रद है अवट कुंड और मत्स्योद कुंड एक ही है अबट संज एक कूप है अतः कोई उसे अवट कहा करते हैं संतप्त जल से वह वह रहता है है धनुष जितना वह लंबा चौड़ा है। जलते हुए शरीर वाले घोर पापी जीव उसमें निरंतर व्याप्त रहते हैं मेरे दूतों की कठिन मार उन्हें सहनी पड़ती है उस कुंड की औटोद संज्ञा है उसके जल का स्पर्श होते ही संपूर्ण व्याधिया पापियों को अनायास खेल लेती है उसकी गहराई सौ धनुष है जिसमें पड़े हुए प्राणियों को असंधुत नामक कीड़े काटते रहते हैं उसे असंधुत कुंड कहा जाता है दुखी जीव सदा हा हाहाकार मचाया करते हैं अत्यंत तपी हुई धूलों से व्याप्त नरक को पांच कुंड कहते हैं वह सौ धनुष जितना विस्तृत है उसमें पड़े नारकी जीवों के चमड़े जलते रहते हैं खाने के लिए उसे जलती हुई धूल की ही उपलब्ध होता है जिसमें गिरते ही पापी पासों से आविष्ठित हो जाता है उसे विश्व पुरुषों ने पास वेस्टन कुंड कहा है उसकी लंबाई चौड़ाई एक कोष है जहाँ पापी जो ही गिरते हैं त्यों ही सूल से जगड़ उठते हैं उसे सूल प्रोत कुंड कहा जाता है उसका परिमाण बीस धनुष है प्रकंपन कुंड आधे कोष के विस्तार में है उसका जल बर्फ के समान गलता रहता है उसमें पड़ते ही प्राणियों के शरीर में कपकपी मच जाती है जिसमें पापियों के मुखों से जलती हुई लुहाठी घुसा दी जाती है उसे उल्का मुख कुंड कहा गया है वह भी बीस धनुष जितना लंबा चौड़ा है जिसकी गहराई लाखोरसा है तथा तो सौ धनुष जितना जो विस्तृत है उस भयानक कुंड को अंध अंधकूपन नरक कहते हैं उसमें नाना प्रकार की आकृति वाले कीड़े रहते हैं वह सदा अंधकार से व्याप्त रहता है कूप के समान उसकी गोलाई है कीड़ों के काटने पर प्राणी आतुर होकर परस्पर एक दूसरे को चबाने लगते हैं उन्हें खोलता हुआ जल ही पीने को मिलता है एक तो वे खोलते हुए जल से जलते हैं दूसरे कीड़े भी काट काटते रहते हैं वहाँ इतना अंधकार रहता है कि वे आँखों से कुछ भी देख नहीं सकते